जैसे ही विक्रांत को फील हुआ कि वो मीरा के तक पहुंच चुका है। उसने नैना के पास न्यूज दे दी नैना भी ये सुनकर हो गई विक्रांत को जो क्लू मिला था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था उसने तुरंत ही उस चाबी वाले आदमी के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया था लेकिन इसके साथ ही वो बहुत क्यूरियस भी था कि आखिर विक्रांत यहाँ तक पहुंचा कैसे उसने क्यूरियस होकर विक्रांत से पूछ ही लिया विक्रांत तुम्हें इस चाबी वाले शख्स के बारे में पता कैसे चला एक बार फिर से विक्रांत को अपनी दक्षता पर इतराने का मौका मिल गया था उसने मुस्कुराते हुए नैना को जवाब दिया नैना नैना नैना मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मेरे पास सुपर पावर है मैं किसी भी केस को चुटकियों में सोल्व कर सकता हूँ समझी विक्रांत अभी बोल ही रहा था की नैना ने दूसरी तरफ फोन रख दिया था तब से लेकर अभी तक विक्रांत का दिमाग वहीं पर लगा हुआ था यहाँ तक कि यहाँ लंच करते वक्त भी उसके दिमाग में वही केस चल रहा था वो बड़ी बेसब्री से नैना के फोन का इंतजार कर रहा था बार बार विक्रांत की आंखों के आगे अनीता और उनके बच्चों का चेहरा आ रहा था विक्रांत को पूरी उम्मीद थी की एक बार इस चाबी वाले शख्स का पता लग जाए तो फिर अनिता जेल से छूट सकती है विक्रांत अभी लंच कर ही रहा था की उसका फोन बच पड़ा ये नैना की ही कॉल थी विक्रांत दिखाते हुए अपनी चेयर उस ने -ने -ने उसकी आवाज कुछ अजीब सी लग रही थी शायद वो खुद भी काफी शॉक्ड थी क्या अजीब सा मतलब विक्रांत ने क्यूरियस होकर पूछा उसका नाम है मकबूल मकबूल आलम वो पहले एक जूते की फैक्ट्री में काम करता था लेकिन वहाँ एक एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया था उसके बाद वो अपना पेट पालने के लिए डुप्लीकेट चाबी बनाने का अपनी दुकान बंद करके कहीं दूर चला गया था किसी को कुछ खबर नहीं थी कि वो कहा गया और क्या करने गया था उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी नहीं खबर थी कि मकबूल कहाँ गायब हो गया था हो सकता है की वो पकड़े जाने के डर से भाग गया रहा हो? विक्रांत ने कहा हम्म, यही बात रही होगी नैना ने भी विक्रांत की बात से सहमति जताते हुए कहा अच्छा दूसरी बात ये है कि जहाँ पर मीरा के नानी का घर था वहीं मकबूल का भी घर था यानी कि मकबूल बचपन से ही मीरा को जानता था वो उसके नानी के घर के पास ही रहता था मीरा की नानी का घर यहाँ लोनावाला के पास ही किसी गाँव में था यहाँ तक के मकबूल के चाचा और उसके कुछ कजिन भाई मीरा के गारमेंट कंपनी में काम भी करते थे हो ऐसा मतलब मकबूल को अच्छे से पता था कि मीरा काफी पैसे वाली है तभी उसने मीरा के घर चोरी करने का प्लान बनाया था विक्रांत ने कहा नैना ने भी हामी भर दी और मकबूल को अच्छे से पता था कि नितेश मीरा का पति है वो नितेश को अच्छे से पहचानता था लेकिन नीतिश मकबूल को नहीं जानता था इसी बात का मकबूल ने फायदा उठाया और फिर जब नितेश ने उसे डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए कहा तो फिर उसने अपने लिए भी एक डुप्लीकेट चाबी बना ली थी फिर वो उसी चाबी की मदद से मीरा के घर में दाखिल हुआ और उसका मर्डर करके सारे सामान चोरी करके भाग गया विक्रांत को अब जाकर शांति मिली अभी हमने पता किया है की कि वो इस वक्त सूरत में रह रहा है वहाँ वो किसी कंपनी में काम कर रहा है अरेस्ट वारंट के लिए अप्लाई कर दिया है जैसे ही वारंट मिलता है हमारी टीम यहाँ से सूरत के लिए निकलने वाली है hmm, great, great नैना happy journey. विक्रांत ने नैना से कहा इतना सुनने के बाद वैसे तो नैना फोन रखी देती लेकिन उसने अभी भी फोन नहीं रखा शायद वो विक्रांत से कुछ कहना चाहती थी दरअसल वो विक्रांत से पूछना चाहती थी कि उसे ये क्लू कहाँ से मिला कैसे उसे पता चला की मीरा के मर्डर केस में चाबी का कुछ सिस्टम हो सकता है लेकिन नैना की विक्रांत से दोबारा ये सवाल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी वो जानती थी कि विक्रांत कभी सीधा जवाब तो देता नहीं है ये विक्रांत भी अच्छे से समझ रहा था कि नैना उसे क्या पूछना चाहती है विक्रांत ने नैना को चिढ़ाते हुए कहा अच्छा कोई नहीं तुम ज़्यादा पार्टी वगैरह देने के बारे में अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो, तो फिर मेरे साथ डेट पर चल लो तुम्हारा मुंह न तोड़ दू मैं नैना ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और फिर फोन रख दिया विक्रांत भी मुंह फाड़ हंस पड़ा <laughs> अब जाकर कहीं विक्रांत के दिल को चैन मिला था वो वापस से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और फिर अपने ऑफिस के लोगों के साथ गप्पे हांकने लगा वही सिरफिरी बातें वही पागलों की तरह हंसना सब कुछ उसने शुरू कर दिया काफी देर तक बातचीत करने के बाद विक्रांत ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा अच्छा कोई किसी ऐसे आदमी को जानता है जो की पुराने नोट या एंटीक चीजों को खरीदता बेचता है मेरे पास कुछ खास सामान है बेचने के लिए